गीता तत्वचिंतन पैंसठवा प्रवचन ज्ञान यज्ञ की श्रेष्ठता गीताध्याय चार श्लोक एकतीस से अड़तीस यज्ञशिष्टा मृतभुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम ना लोकोस्तयुरुसत्तम हे कुश्रेष्ठ अर्जुन यज्ञों के अवशिष्ट रूप अमृत का ग्रहण करने वाले योगी जन सनातन परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होते हैं यज्ञ न करने वाले पुरुष के लिए तो यह मनुष्य मनुष्यलोक ही नहीं है फिर परलोक कैसे हो पूर्व के श्लोकों में यज्ञों के प्रकार बताए गए और उन यज्ञों के करने वाले साधकों की प्रशंसा की गई अब यहाँ पर यज्ञों के करने से होने वाले लाभ और नहीं करने से होने वाली हानि दिखलाकर भगवान कृष्ण यज्ञ की कर्तव्यता प्रतिपादित करते हैं वे कहते हैं कि यज्ञ शिष्टा सनातन ब्रह्म को प्राप्त होते हैं 180 सौ अस्सी रूप भोजन अमृत तुल्य यज्ञ अमृत का अर्थ होता है यज्ञ का अवशिष्ट रूप अमृत देवताओं के निमित्त अग्नि में घृतादि पदार्थों का हवन करना यज्ञ कहलाता है और उससे बचा हुआ हविष्या ही यज्ञ सृष्ट अमृत है इसी प्रकार स्मृति शास्त्रों में पंच महायज्ञ की महिमा गाई गई है जहाँ कहा है कि देवता ऋषि पितर मनुष्य और अन्य प्राणी मात्र के लिए यथाशक्ति अन्न की व्यवस्था कर देने के बाद जो अन्न बचे वह यज्ञ शिष्ट अमृत है मनुस्मृति में हम पढ़ते हैं विघसम भुक्त शेषम तो अथामृतम अर्थात अतिथि आदि के भोजन कर चुकने के बाद जो बचे उसे विघस और यज्ञ करने से जो शेष रहे उसे अमृत कहते हैं इस प्रकार स्मृतिकारों ने प्रत्येक गृहस्थ को नित्य विघसासी विघस खाने वाला और अमृतासी अमृत अम्रित खाने वाला होने के लिए कहा है फिर कई लोग देवता को नैवेद्य लगाकर प्रसाद ग्रहण करते हैं यह भी एक प्रकार से पूजन यज्ञ शेष रूप अमृत का ग्रहण कहा जा सकता है एक सौ अठासी का बृहद अर्थ यहाँ प्रश्न उठता है कि ठीक है जो द्रव्य यज्ञ द्रव्यमय यज्ञ है जिनका अन्न के साथ संबंध है वहाँ तो यज्ञ शिष्ट के रूप में अन्न रहता है जिसका भक्षण किया जा सकता है पर भगवान ने तो ऊपर ज्ञान संयम तप स्वाध्याय प्राणायाम आदि के रूप में भी ऐसे कई यज्ञ बतलाए हैं जिनका अन्न के साथ कोई संबंध नहीं ऐसी दशा में यज्ञ शिष्टा मृतभुजी का क्या तात्पर्य हो सकता है इसके उत्तर में कुछ व्याख्याकार कहते हैं कि ऐसे यज्ञों के अनुष्ठान से उनसे अन्न का संबंध नहीं है जो समय बचे उनमें निषिद्ध पदार्थों को छोड़ भोजन कर लेना यही उपरयुक्त शब्द का अर्थ है अर्थात उनके मत से यहाँ पर शिष्ट पद से अन्न अर्थ न लेकर समय लेना चाहिए आचार्य शंकर यहाँ पर अपने भाष्य में कहते हैं यथोक्तान यज्ञान कृत्वा तत्शिष्टेन कालेन यथाविधि चोरित अन्नम अमृताख्यम भुंजते यज्ञशिष्टा मृतभुज अर्थात उपर्युक्त यज्ञों को करके उससे बचे हुए समय में यथाविधि प्राप्त अमृत रूप विहित अन्न का भक्षण करने वाले यज्ञशिष्ट अमृत भोजी पुरुष है इससे पुनः एक प्रश्न उठता है क्या व्यक्ति सारे समय यज्ञ ही कर, करता रहेगा उसके लिए दुनिया का क्या कोई काम नहीं रहता यदि अपना सारा समय यज्ञ में लगाने वालों के लिए ही यह उपदेश हो तो गीता मात्र इसे गिने लोगों के ही काम की रहेगी अतः यज्ञ शिष्ट की व्याख्या अधिक व्यापक होनी चाहिए एक महात्मा कहा करते थे कि उपरयुक्त विभिन्न यज्ञों के करने वाले इस उद्देश्य से यज्ञ करते हैं कि उनका चित्त शुद्ध हो जिनसे वे परमात्मा की प्राप्ति कर सके अतः इन यज्ञों का चित्त शुद्धि रूप जो फल है वही यज्ञ शिष्ट अमृत है वह अंतकरण में प्रसाद उत्पन्न करता है जैसा कि गीता कहती है आत्मवश्य विधेयत्मा प्रसादम अधिगछति अर्थात अंतकरण को वश में रखने वाला पुरुष प्रसाद को अंतकरण की प्रसन्नता को प्राप्त होता है शुद्ध चित्त व्यक्ति ही अंतःकरण को अपने वश में रख सकता है अतः यज्ञों को फल यही चित्त की प्रसन्नता अमृत है और इन यज्ञों के करने वाले योगीजन इसी अमृत का उपभोग करते हैं फिर कहा कि ऐसे यज्ञ शिष्टामृतभोजी लोग सनातन ब्रह्म को प्राप्त होते हैं ब्रह्म के साथ सनातन विशेषण लगाने का तात्पर्य यह हो सकता है कि स्वर्ग आदि विनाशी लोग ब्रह्म के अपर रूप माने गए हैं और जो ब्रह्म का पररूप है वह चिरंतन और अपरिनामी है जब यज्ञ सकाम भाव से किए जाते हैं तो यज्ञकर्ता स्वर्गादि को प्राप्त होता है जहाँ से पुण्यों के क्षीण होने पर वह फिर से मर्तलोक में आता है पर जब यज्ञों का अनुष्ठान निष्काम भाव से भगवत प्रत्यस्थ होता है तो साधक ब्रह्म के उस सनातन और अविनाशी भाव को प्राप्त होता है जहाँ से और आवागमन नहीं होता